टॉक जीवन ही है प्रभु नंबर थ्री आपने एक मित्र ने पूछा है कि ध्यान से यदि जीवन में शांति हो जाए तो फिर ध्यान सारे देश में फैल क्यों नहीं जाता पहली बात तो यह कि बहुत कम लोग हैं पृथ्वी पर जो शांत होना चाहते हैं। शांत होना बहुत कठिन असल में शांति की आकांक्षा को उत्पन्न करना ही बहुत कठिन और कठिनाई शांति में नहीं कठिनाई इस बात में है कि जब तक कोई आदमी ठीक से अशांत ना हो जाए तब तक शांति की आकांक्षा पैदा नहीं होती पूरी तरह अशांत हुए बिना कोई शांत होने की यात्रा पर नहीं निकलता है और हम पूरी तरह अशांत नहीं है यदि हम पूरी तरह अशांत हो जाएं तो हमें शांत होना ही पड़ेगा लेकिन हम इतने अधूरे जीते हैं कि शांति तो बहुत दूर अशांति भी पूरी नहीं हो पाती हमारी बीमारी भी इतनी कम है कि हम चिकित्सा की तलाश में भी नहीं निकलते जब बीमारी बढ़ जाती है तो चिकित्सक की खोज शुरू होती लेकिन हम बचपन से ही इस भांति पाले जाते हैं कि हम कुछ भी पूरी तरह नहीं कर पाते ना तो हम क्रोध पूरी तरह कर पाते हैं कि अशांत हो जाए ना हम चिंता पूरी तरह कर पाते हैं कि मन व्यथित हो जाए ना हम द्वेष पूरी तरह कर पाते हैं ना घृणा पूरी तरह कर पाते हैं कि मन में आग लग जाए और नरक पैदा हो जाए हम इतने कुनकुन जीते हैं कि कभी आग जली नहीं पाती और इसलिए पानी खोजने भी हम नहीं निकलते जो उसे बुझाते हमारा कुनकुना जीना ही लूक लिविंग ही हमारी कठिनाई तो जब कोई मुझसे पूछता है कि जब शांत होना इतना आसान है तो बहुत लोग शांत क्यों नहीं हो जाते तो पहली बात तो यह है कि वे अभी ठीक से आशांत ही नहीं हो गए उन्हें अशांत होना पड़ेगा शांत तो आदमी क्षण हो होने के लिए जन्म-जन्म पड़ते हैं लंबी यात्रा ये इतने जन्मों की हमारी जो यात्रा शांति की यात्रा नहीं है शांति तो क्षण भर में घटित हो जाए। ये इतने जन्मों की यात्रा हमारे अशांत होने की यात्रा है जो हम पूरी तरह अशांत हो जाते हैं जब शांति की चरम अवस्था आ जाती है क्लाइमेक्स आ जाता है तब लौटना शुरू हो जाता बुद्ध एक गांव में गए और जो आज मुझसे आपने पूछा है एक आदमी ने उनसे भी आगे पूछा और उस आदमी ने उनसे कहा था कि 40 वर्षों से निरंतर आप गांव गांव घूमते हैं कितने लोग शांत हुए कितने लोग मोक्ष पहुंच गए कितने लोगों का निर्माण हो गया कुछ गिनती है कुछ हिसाब है वो आदमी बड़ा हिसाब ही रहा होगा बुद्ध को उसने मुश्किल में डाल दिया होगा क्योंकि बुद्ध जैसे लोग खाता वही लेके नहीं चलते कि हिसाब लगा कर रखें कौन शांत हो गया कौन नहीं तो नहीं है कि हिसाब रखे बुद्ध मुश्किल में पड़ गए होंगे उस आदमी ने कहा बताइए चालीस साल से घूम रहे हैं। क्या फायदा घूमने का बुद्ध ने कहा एक काम करो सांस जा जाना तब तक मैं भी हिसाब लगा लू और एक छोटा सा काम है वो भी तुम कर लाना फिर मैं तुम्हें उत्तर दे दूंगा उस आदमी ने तो बड़ी खुशी से क्या काम है वो मैं कर लाऊंगा और सांझ आ जाता हूँ ये साथ पक्का रखना मैं जानना ही चाहता हूँ कितने लोगों को मोक्ष के दर्शन हुए कितने लोगों ने परमात्मा पा लिया कितने लोग आनंद को उपलब्ध हो गए क्योंकि जब तक मुझे ये पता न लग जाए कि कितने लोग हो गए तब तक मैं निकल भी नहीं सकता यात्रा पर क्योंकि पक्का पता तो चल जाए किसी को हुआ भी है या नहीं हुआ बुद्ध ने उससे कहा कि ये कागज ले जाओ और गांव में एक एक आदमी से पूछा उसकी जिंदगी की आकांक्षा क्या वो चाहता था। वो आदमी गया उसने गांव में छोटा सा गांव था 150 लोगों की छोटी सी झोंपड़ियां थी उसने एक एक घर में जाकर पूछा और किसी ने कहा कि धन की बहुत जरूरत है और किसी ने कहा कि बेटा नहीं बेटा चाहिए और किसी ने कहा और सब तो ठीक है लेकिन पत्नी नहीं है पत्नी चाहिए किसी ने कहा और सब ठीक है लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है बीमारी पकड़ी रहती है इलाज चाहिए स्वास्थ्य चाहिए कोई बूढ़ा था उसने कहा कि उम्र चुकने के करीब आ गई अगर थोड़ी उम्र मिल जाए और तो बस सब ठीक है सारे गांव में घूम के सांझ को जब वो लौटने लगा तो रास्ते में डरने लगा कि बुद्ध से तो क्या कहूंगा जाके क्योंकि उससे ख्याल आ गया कि शायद बुद्ध ने उसके प्रश्न का उत्तर ही दिया गांव भर में एक आदमी नहीं मिला जिसने का शांति चाहिए जिसने का परमात्मा चाहिए जिसने का आनंद चाहिए बुद्ध के सामने खड़ा हो गया सुबह बुद्ध मुश्किल में पड़ गए थे सांझ वो आदमी मुश्किल में पड़ गए बुद्ध ने कहा ले आए हो ले तो आया हो बुद्ध ने कहा कितने लोग शांति चाहते आदमी ने कहा एक भी नहीं मिला गांव बुद्ध ने कहा तू चाहता है शांति तो रुक जा उसने का लेकिन अभी तो मैं जवान हूं अभी शांति लेकर क्या करूँ जब उम्र थोड़ी ढल जाए तो मैं आऊंगा आपके चरणों में अभी तो वक्त नहीं अभी तो जीने का समय तो बुद्ध ने कहा फिर पूछता है वही सवाल कि कितने लोग शांत हो गए उसने काम नहीं पूछता कोई किसी को शांत नहीं कर सकता है लेकिन हम शांत हो सकते हैं पर अशांत हो गए हैं तभी असल में हम अशांति ही नहीं हो पाते चरम नहीं हो पाती अशांति बीमारी वहां नहीं पहुंच जाती जहां बीमारी टूट जाती हमने कुछ भी कभी पूरी तरह नहीं किया है इसलिए मेरी दृष्टि में हिसाब और है मेरी दृष्टि में हिसाब यह है कि आने वाली जो मनुष्यता होगी उसमें हम एक एक बच्चे को पूरी तरह क्रोध करना सिखाएंगे ये नहीं सिखाएंगे बचपन से कि क्रोध बुरा है क्योंकि क्रोध बुरा है इसका सिर्फ एक ही परिणाम होता है क्रोध तो नहीं मिटता केवल क्रोध अधूरा लटका रह जाता है ना वो पूरा हो पाता ना वो मिट पाता जिंदगी भर क्रोध और क्रोध और क्रोध क्रोध भी और पश्चाताप भी आदमी को हमने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है क्रोध भी नहीं मिटता और क्रोध के लिए पश्चाताप भी करना पड़ता क्रोध एक बीमारी है पश्चाताप दूसरी बीमारी क्रोध करो फिर दुखी हो फिर पछताओ फिर क्रोध करो फिर दुखी हो फिर पछताओ फिर एक विषय स्तर के लिए चक्कर जो जिंदगी भर चलता है सुबह क्रोध करो सांझ पछताओ रात भर में फिर तैयारी करो सुबह फिर क्रोध करो दिन भर से पछताओ रात भर में फिर तैयारी करो और ऐसा ही जिंदगी भर चलो कितनी बार आप पछताए लेकिन पछताने से क्या बना बिगड़ा पछताने से सिर्फ एक फायदा होता है कि पछता के आप फिर पुरानी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां क्रोध के पहले थे ताकि आप फिर क्रोध कर सके पछताना सिर्फ क्रोध को लीतना पोतना रिपेंटेंस पछतावा प्राश्चित वो जो हमारे अहंकार को चोट लग गई मैंने किसी को गाली दे दी और मैं क्रोध से भर गया मेरे अहंकार को बड़ी चोट लग गई क्योंकि मैं अपने को भला आदमी समझता था जो गाली नहीं दे सकता है। जो क्रोध नहीं कर सकता है। अब क्रोध दे दिया अब गाली दे दी अब मैं पछता के फिर भला आदमी होने की कोशिश करता हूँ पछता के मैं कहता हूं ये कुछ भूल हो गई कुछ ना समझी होगी मुझसे कैसे हो सकता है कुछ बेहोशी हो गई वो तो कुछ स्थिति ऐसी थी कि मुझसे निकल गया आना था मुझसे कैसे निकल सकता है मैं क्षमा भी मांगता हूं जाके हाथ भी जोड़ता हूं कि मुझे माफ कर दो मैं असल में अपने बिखरे अहंकार को फिर से जुड़ाने की कोशिश कर रहा हूं जब मैं माफ हो जाऊंगा और पछता लूंगा और दुखी हो लूंगा और एक दिन उपवास कर लूंगा पछतावे में दूसरे दिन में फिर पुरानी जगह वापस लौट जाऊंगा अब मैं फिर अच्छा आदमी हो गया जो ना गाली देता है ना क्रोध करता है अब मैं फिर गाली देने की तैयारी कर लिया अब मैं गाली दे सकता हूं अब मैं क्रोध कर सकता हूं मैं फिर अच्छा आदमी हो गया अच्छा आदमी हुआ ही इसलिए कि तब फिर गाली देने की सुविधा जुटा सकू हम बच्चों को सिखाते हैं क्रोध बुरा है क्रोध पाप है क्रोध मत करो परिणाम यह नहीं होता कि क्रोध न करते हो वो ये तो हो नहीं सकता सिर्फ क्रोध अधूरा रह जाता कभी पूरा नहीं हो पाता और कभी वे क्रोध की पीड़ा को पूरा अनुभव नहीं कर पाते वो क्रोध की अग्नि से पूरे गुजर नहीं पाते और तब अब क्रोध तक पहुंचने का सवाल नहीं उठता तब शांति की खोज का सवाल नहीं उठता अभी जो अशांत ही नहीं हो सकता है वो शांत कैसे हो सकता अभी जिसकी इतनी भी पात्रता नहीं है कि अशांत हो जाए अभी उसकी इतनी पात्रता कैसे होगी कि वो शांत हो सके ये बातें उल्टी लगेंगी देखने लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो ठीक से अशांत हो सकता है वही केवल शांति के मार्ग पर यात्रा करता है और जो ठीक से क्रोध करके क्रोध को जी लेता है उसके पूरे जहर को उसके कांटे कांटे में छिद जाता है उसकी आग की लपटों में जल जाता है जो क्रोध को पूरी तरह जी लेता है क्रोध को पूरी तरह पी लेता है वो फिर दोबारा क्रोध करने में असमर्थ हो जाता है वो शांति की यात्रा पर निकल जाता है मेरी दृष्टि में बच्चों को सिखाया जाना चाहिए ठीक से वे कैसे क्रोध करें जोर से ठीक से पूर्णता से ताकि क्रोध का पूरा अनुभव उन्हें बता दे कि क्रोध करना अपने को चलाना है। ताकि क्रोध उन्हें दर्शन हो जाए क्रोध का क्रोध की पूरी प्रतिति हो जाए क्रोध के कीड़े उनको उनको दिखाई पड़ जाएं और क्रोध की जहरीली लपटे उन्हें चारों तरफ से घेर लें उन्हें दर्शन हो जाए कि यह क्रोध और जिस आदमी ने एक दफ़ा पूरे क्रोध को देख लिया वो दोबारा क्रोध करने की क्षमता नहीं जुटा कौन पागल है जो अपने को आग में डालता हो लेकिन हम आग में ही नहीं डाल पाए इसलिए निकलने का सवाल नहीं उठता हमारे सारे बुनियादी संस्कार गलत है और उनकी वजह से हम अशांति ही नहीं हो पाते शांत तो होने की बात कैसे उठी निश्चित ही ध्यान से शांति उपलब्ध हो सकती है लेकिन ध्यान की तरफ वही आकर्षित होंगे जो अशांत हो चुके हम अशांत ही नहीं हुए हैं पूरी तरह से वहां नहीं पहुंच गए हैं जहां अशांति हमें जिंदगी को मिटाती हुई मालूम पड़ती हो हम उस कगार पर नहीं पहुंच गए हैं जहां आगे खड्ड है और एक कदम उठाएंगे तो अंतहीन हीन में गिर जाएंगे हम वहां नहीं पहुंच गए अगर हम वहां पहुंच गए होते तो हम वापस लौटेंगे देखिए तो कौन गिरेगा उस खड्ड में जहां अंतहीन गहराइया हो और जहां मृत्यु के सिवाय कुछ दिखाई न पड़ता आपने कभी ऐसी अशांति का अनुभव किया है जहां से एक कदम और आगे उठाने पर सिवाय मृत्यु के कुछ शेष ना रह जाए अगर नहीं किया तभी तो आप अशांत ही नहीं हुए अभी आप अशांति के रास्ते पर भी आधे ही पहुंचे और गुरुजन मिल जाते हैं इसी आधे रास्ते पर कहने वाले कि चलिए हम आपको शांत होने का मार्ग बता देते हैं शांत हो जाइए तो आपके कदम तो अशांति की तरफ बढ़ते रहते हैं और आप सोचते हैं कि चलो रास्ते चलते अगर शांति भी मिलती हो तो दो हाथ इस पर भी मार लिए चलते रहते हैं अशांति की तरफ क्योंकि अभी अशांति का रस ही नहीं ले पाए कि मुक्त हो सके असल में जिस चीज से भी मुक्त होना हो उसका पूरे रस का अनुभव जरूरी है अगर बुराई से भी मुक्त होना हो तो बुराई की गहराइयों में उतरना जरूरी है। असल में पापी हुए बिना कोई कभी महात्मा न हुआ है न हो सकता है असल में जिसे आकाश की ऊंचाइयां छूनी हो उसे पाताल की गहराइयां भी छूनी पड़ती है देखे हैं दरख्त जो आकाश की तरफ उठते हैं और चांदारों को छूते हुए मालूम पड़ने लगता है उनकी जड़े नीचे पाताल में उतर जाती है तभी वे ऊपर उठ पाते जिस दर को आकाश छूना हो उस दर को पाताल भी छूना पड़ा जितनी जड़ नीचे गहरी जाती है उतना ऊपर ऊंचा चला जाता है हम कुछ ऐसे लोग हैं कि जड़ें ही पूरी गहरी नहीं जा पाती आकाश की तरफ उठने का सवाल करें और ध्यान रहे जितना नीचे गहराई होगी उतनी ही ऊपर ऊंचाई हो सकती है इससे अन्य था कोई उपाय नहीं तो हमें जो संस्कृति मिली है अधूरी इंपोर्टेंट नपुंसक जो कुछ भी करना नहीं सिखाती जो ठीक अर्थों में क्रोध भी करना नहीं सिखाती तो अधूरे अध जले न इस पार न उस पार आदमी अटका रह जाता है तो मैं तो कहता हूं क्रोध करना हो तो ठीक से करना एक ही बार कर लेना ताकि बार बार करने की जरूरत ही ना आए और चिंतित होना हो तो ठीक से चिंतित हो लेना और द्वेष करना हो और दुश्मनी करनी हो तो ठीक से ही कर लेना क्योंकि ठीक से कर लेना ही बाहर हो जाने का रास्ता है लेकिन कुछ भी हमने ठीक से नहीं किया इसलिए मैं कहता हूं अशांत ही हम नहीं है हाँ जो अशांत है वो शांत हो सकते इसलिए मुझे लगता है कि पश्चिम के मुल्कों में शांति की लहरें हर वर्ष बढ़ती चली जाएंगी क्योंकि पश्चिम के लोग बड़े खुले दिल से अशांत हुए आज अमेरिका में ध्यान के लिए जैसी अभीपा जैसी प्यास है वैसी हमारे भीतर नहीं आज यूरोप में यूरोप के बुद्धिमान वर्ग में जिस भांति योग की खोज है समाधि की खोज है वैसी हमारे बुद्धिमान वर्ग में नहीं उसका कारण है उन्होंने अगर अशांत भी होना चाहा है तो ठीक से वे अशांत हुए अगर उन्होंने भौतिकवादी होना चाहा है तो फिर उन्होंने कुछ बकवास नहीं सुनी वे ठीक से भौतिकवादी हो गए और जब कोई आदमी ठीक से भौतिकवादी हो जाता है तो वो सीमा आ जाती है जहां से अध्यात्म शुरू होता है लेकिन ठीक से भौतिकवादी ही कोई नहीं हो पाता हमारे मुल्क में अध्यात्मवादी होना असंभव पहले कम से कम भौतिकवादी तो कोई हो जाए वो भी नहीं हम हो पाते तो हम अधूरे मकान बनाते मैंने सुना है एक फकीर के पास कोई पूछने गया कि तुम कैसे उपलब्ध हो गए परमात्मा को पर। तो उस फकीर ने कहा कि मैंने परमात्मा की फिक्र ही नहीं थी मैंने संसार की ही पूरी फिक्री लेकिन जब मैं संसार में गहरा उतरा और गहरा और गहरा उतरा तो सीमा आ गई और सीमा पर मुश्किल हो गई फिर पीछे लौटना जरूरी हो गया उस आदमी ने कहा मैं समझाने तो उसने कहा खेत पर ले चलता हूं जैसा उस खेत का मालिक है ऐसे दुनिया के लोग खेत पर ले गया उस खेत का मालिक बड़ा अद्भुत होगा ठीक आप जैसा होगा हम जैसा होगा उस खेत के मालिक ने खेत में आठ गड्ढे खोदे कुआं बनाने के लिए पहले एक गड्ढा खोदा आठ हाथ खोदा फिर छोड़ दिया सोचा अब तक पानी नहीं आता दूसरा गड्ढा खोद फिर आठ हाथ खोदा उसने सोचा इसमें भी पानी नहीं आता उसने तीसरा गड्ढा खोदा उसने आठ गड्ढे खोदे थे पूरा खेत खराब हो गया आठ गड्ढों में लेकिन अभी कुआं नहीं खोदा था उस फकीर ने कहा कि देखते हुए उस खेत के मालिक को ये कभी कुआं ना खोद पाएगा क्योंकि ये पूरा खोदता ही नहीं है खोदे तो पानी आ जाए मिट्टी खत्म हो जाए लेकिन अधूरा खोदता है फिर दूसरा खोदना शुरू कर देता है फिर तीसरा खोदना शुरू कर देता है। एक ही कुआ खोदने से काम हो सकता था आठ से भी काम नहीं हुआ क्योंकि कुआ तो आया नहीं है तो बीस से ही लौट आया और जितनी खुदाई इसने की है इतनी खुदाई से एक कुआ कभी का खुद गया होगा खुदाई तो इसने काफी की लेकिन अलग अलग जगह की है एक ही गड्ढे पर नहीं की हम भी उस खेत के मालिक जैसे लोग हम जिंदगी में जाते हैं लेकिन कहीं भी हम पूरे नहीं गए किसी भी आयाम में किसी भी दिशा में हमारी गति पूरी नहीं अगर एक आदमी धन ही कमा ले पूरी तरह से तो धन से मुक्त हो जाए लेकिन इधर धन कमाता है उधर किताब में पढ़ता है कि धन बिल्कुल पाप है इधर रोज किताब भी पढ़ता है उस गुरु के पास भी जाता है जो धन को गाली दे रहा है और दिन भर दुकान में धन कमाता है और सांझ गुरु के चरणों में बैठ के धन की निंदा सुनता है ऐसे दोहरे गड्ढे खोदता है जो कभी पूरे नहीं हो पाता क्योंकि उल्टे गड्ढे कैसे पूरे हो सकते इधर स्त्रियों के पीछे भागता रहता है और उधर किताबों में ब्रह्मचरी के उपदेश पढ़ता रहता है उल्टे गड्ढे खोदता है वो कभी अर्थ नहीं लाते तो दोनों काम साथ चलते दोनों काम ही साथ चलते रहते हैं ये जो हमने अधूरा अधूरा आदमी पैदा किया है इसकी वजह से कठिनाई पैदा हो गई है इसलिए हम पुरानी संस्कृतियों से दबे हुए लोग धार्मिक भी नहीं हो पा रहे अधार्मिक होने की हिम्मत ही खो दी है तो धार्मिक होने की हिम्मत तो बहुत बड़ी चीज मेरी बात आप समझ रहे हैं आधार्मिक होने की हिम्मत तक हमारी नहीं झूठ बोलने तक की हिम्मत नहीं सच बोलना तो बहुत दूर की बात है झूठ बोलने में भी हिम्मत की जरूरत पड़ती है झूठ भी हर कोई नहीं बोल देता झूठ बोलने तक में कमजोर हो गए हैं और सच बोलने के उपाय सोच रहे हैं सच बोलना तो बहुत हिम्मत की बात उसका तो मुकाबला नहीं है वो तो पूरी हिम्मत आए तभी कोई सच बोल सकता लेकिन जो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते उनको हम कहते हैं कि बड़े सच बोलने वाले जो चोरी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते वो अचोर बन गए और जो हिंसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते वे अहिंसा के पुजारी सब हमने विकृत और उल्टा कर लिया और अधूरा करके उल्टा कर लिया मेरी बात इसलिए बहुत अजीब मालूम पड़ती क्योंकि मैं ये कहता हूं कि अगर धार में खोना हूं तो पहले आधार में खोने की पूरी हिम्मत से यात्रा कर दो रुकना मत किसी के बुलाए मत रुकना किसी के चिल्लाए मत रुकना कहना कि अभी ठहरो पहले इस यात्रा को हम पूरा कर ही ले इसे हम जान ही लें कि यह धर्म का आकर्षण क्या है तुम कहते हो कि झूठ बुरा है हम भी देखने की झूठ बुरा है या नहीं और तुम कहते हो धन बुरा है तो हम भी देखने की धन बुरा है निश्चित ही एक जगह आती है जहां धन मिट्टी हो जाती लेकिन उसके लिए कभी ये जगह नहीं आती जो धन की यात्रा में गया ही नहीं जो पहले ही रोक के अपने को साध के संयम करके खड़ा हो गया उस सईमी आदमी की बड़ी मुश्किल है संयमी आदमी से ज्यादा फजीता किसी का भी नहीं क्योंकि उसका मन होता है उस तरफ जाने को और विचार होते हैं इस तरफ जाने को वो ऐसा आदमी है समझे ऐसी बैलगाड़ी जिसमें दोनों तरफ बैल जोत दिए गए और बैलगाड़ी को दोनों तरफ खींच रहे वो बैलगाड़ी कभी कहीं जा नहीं पाती कभी दो फीट इधर जाती है जरा बैल ताकतवर हो गए दूसरे बैल सुस्ताने लगे कभी दो फीट इधर आती वो बैल थक गए और इन बैलों ने खींच लिया जिंदगी भर बस बैलगाड़ी इसी तरह हमारी होती रहती इधर थोड़ा अधर्म करते हैं फिर मन डर जाता है थोड़ा धर्म कर लेते हैं फिर मन उग जाता है फिर थोड़ा अधर्म कर लेते हैं फिर बस ऐसा चलता जाता है धर्म और अधर्म के बीच हम कभी भी एक यात्रा पर नहीं निकले और मेरी अपनी समझ यह है कि अधर्म का अनुभव ही धर्म में ले जाता है अशांति का अनुभव शांति में ले जाता है हिंसा का अनुभव अहिंसा में ले जाता है और भौतिकता का अनुभव अध्यात्म में ले जाता है भोग का अनुभव योग का आधार बनता है ये बातें उल्टी दिखाई पड़ती हैं ये उल्टी नहीं है ये जिंदगी का नियम है में इस प्रश्न के संदर्भ में जीवन का दूसरा नियम भी आपसे कह दूं जीवन के गणित का दूसरा नियम यह है जो भी करना हो पूरा करना अधूरा करने के अतिरिक्त तो और कोई पाप नहीं अधूरा करने के अतिरिक्त तो और कोई बुराई नहीं बुराई भी करनी हो तो पूरी करनी एक और बहुत मजे की बात इससे निकलती है और वो ये कि बुराई आप पूरी कर सकते हैं भलाई आप कभी पूरी नहीं कर सकते इसलिए बुराई से मुक्त हो जाएंगे भलाई से कभी मुक्त नहीं हो। ये कभी ख्याल में ना आया होगा कि बुराई बड़ी छोटी चीज है उसका अंत बहुत जल्दी आ जाता है लेकिन भलाई बहुत अनंत है उसका अंत आता ही नहीं इसलिए संसार से कोई ऊपर उठ सकता है भौतिकवास से ऊपर उठ सकता है लेकिन धर्म और अध्यात्म के ऊपर कभी भी नहीं उठ सकता उसमें सिर्फ प्रवेश होता है फिर अंत आता ही नहीं परमात्मा में सिर्फ प्रवेश होता है अंत कभी नहीं आता ऐसा कभी नहीं होता कि एक आदमी कहती कि ठीक है परमात्मा को भी पूरा जान लिया अब अब आगे नहीं ऐसा कभी होता नहीं असल में बुराई वो है जिसका अंत आ जाता है जिसकी बड़ी छोटी सी सीमा है इसे थोड़ा सोचें अगर आप एक आदमी से दुश्मनी करें और पूरी दुश्मनी करें तो ज्यादा से ज्यादा अंत क्या हो सकता है उस आदमी को मार डाले और क्या होगा दुश्मनी अगर पूरी ही करे कोई मुझसे वो मुझे मार डाले यही कर सकता है ना आखिरी और क्या कर सकता है लेकिन अगर कोई मुझसे मित्रता करे तो बड़ी लंबी यात्रा है इसका अंत कभी भी नहीं आया वो कुछ भी करता चला जाए कुछ भी करता चला जाए लेकिन अंतिम मित्रता का क्या मतलब हो सकता है मित्रता का कोई अंतिम मतलब नहीं हो सकता कितना ही करो फिर भी करने को बाकी रह जाए। कितना ही करो फिर भी शेष फिर भी शेष होगा शत्रुता का अंत आ जाता है मित्रता का कोई अंत नहीं अशांत आप हो जाएं जाए कितनी देर अशांत रह सकते अगर एक आदमी को हम कहें कि तुम अशांत रहो कितनी देर अशांत रह सकते हो तो आप पाएंगे घड़ी आधा घड़ी में शिथिल हो जाएगा करेगा क्या क्योंकि अशांति इतनी शक्ति वह करवाती है कि आप बहुत देर अशांत नहीं रह सकते ना बहुत देर क्रोधित रह सकते लेकिन शांत शांत होने का कोई अंत है आप शांत कितने ही रह सकते तो कोई अंत नहीं है वह अंत का अंत आ जाएगा शांति का कोई अंत नहीं आएगा शांत कितना ही रह सकते हैं अशांत कितना ही नहीं रह सकते क्योंकि अशांति एक तनाव है तनाव में श्रम है श्रम में शक्ति का वह है शांति तनाव नहीं है विश्राम है शांति में कोई शक्ति का वह नहीं कोई तनाव नहीं है कितना ही शांत रहता प्रेम का कोई अंत नहीं है घृणा का अंत है लेकिन हम घृणा के अंत पर ही नहीं पहुंचे जिसका अंत है हम शांति के ही अंत पर नहीं अशांति के ही अंत पर नहीं पहुंचे जिसकी सीमा है तो हम शांति की खोज में निकल पाएंगे तो मैं आपसे नहीं कहता हूं कि शांति की खोज पे निकल जाइए मैं तो यह कहता हूं ठीक से अशांति हो जाइए मंदे, मंदे मंदे मत मं चलिए धीमे धीमे मत चलिए ठीक से हो जाइए अशांति ही आपको धक्का दे देगी कोई गुरु धक्का नहीं दे सकता अशांति ही आपको धक्का दे देगी वो धक्का जो शांति की यात्रा पर ले जाता ध्यान तो शांति ला सकता है लेकिन शांति की तरफ वे आते हैं जो अशांत हो गए हैं अगर आप अशांत हो गए हैं तो अब कोई उपाय ना रहेगा आपको ध्यान की तरफ जाना ही पड़ेगा किसी भी द्वार से आप ध्यान की यात्रा करेंगे ही बचाव नहीं है कोई एक दूसरे मित्र ने पूछा है कि आप कहते हैं कि ईश्वर को खोया नहीं सिर्फ भूल गए और आप कहते हैं ईश्वर से ही हम आए हैं और ईश्वर में ही चले जाएंगे और फिर यह भी कहते हैं कि ईश्वर और हम एक हैं तो यह बातें तो बड़ी उल्टी अगर हम एक ही हैं तो ईश्वर से आना कैसा और जाना कैसा ये तो बातें बड़ी उल्टी मालूम पड़ती हैं सागर में लहर उठती और गिरती उठती है तब भी सागर से दूर नहीं होती और गिरती है तब भी दूर नहीं होती फिर भी उठती है और गिरती सागर की लहर सागर के साथ एक ही है सागर से जरा भी अलग नहीं होता सागर की लहर को आप सागर से अलग करना भी चाहें तो नहीं कर सकेंगे यह बड़े मजे की बात है सागर तो बिना लहर के हो सकता है लेकिन लहर बिना सागर के नहीं हो सकता सागर को कोई अड़चन नहीं है लहर के बिना ना हो सके लहर के बिना हो सकता है लेकिन लहर लहर सागर के बिना नहीं हो सकती इसमें तीन बातें ख्याल रखें जैसी हैं पहली बात लहर सागर के बिना नहीं हो सकती इसलिए सागर मूल है और लहर मूल नहीं है लहर आती है और जाती है सागर है सागर न आता न जाता लहर कभी जन्मती है कभी मरती है, सागर न जन्मता और न मरता है। सागर है सागर के लिए हम अतीत या भविष्य का प्रयोग नहीं कर सकते सागर के लिए सदा वर्तमान का ही प्रेजेंट टेंस का ही उपयोग करना पड़ेगा हम ऐसा नहीं कह सकते कि सागर था हम ऐसा नहीं कह सकते कि सागर होगा हम ऐसा ही कह सकते हैं सागर है क्योंकि था उसको कह सकते हैं जो फिर नहीं हो जाए होगा उसको कह सकते हैं जो अभी ना हो हाँ लहर को कह सकते हैं थी है होगी सागर को नहीं कह सकते सागर सदा है सागर सदा वर्तमान ध्यान रहे अतीत भविष्य और वर्तमान में वर्तमान परमात्मा का काल है भविष्य और अतीत हमारे काल वर्तमान हमारा काल नहीं वर्तमान परमात्मा पर, परमात्मा हमेशा वर्तमान में है ईश्वर था ऐसा कहने का कोई भी अर्थ नहीं होता ईश्वर है ईश्वर होगा इसका भी कोई अर्थ नहीं होता ईश्वर है सागर से समझने की थोड़ी कोशिश करें सागर से लहर एक है लेकिन फिर भी उठती है और गिरती तो परमात्मा से हम एक है और आते हैं जाते हैं कठिनाई क्या है अर्जुन क्या है क्यों नहीं आ सकते और जा सकते क्यों नहीं उठ सकते और गिर सकते लेकिन आने जाने से हमें ऐसा ख्याल आता है कि आने जाने का मतलब है अलग हो गए लहर जब उठती तब अलग है सागर से और लहर नहीं उठती तब एक और जब उठती है तब अलग है। नहीं जब लहर उठती है तब भी एक तब भी अलग नहीं हम जब आते हैं तब उसका मतलब इतना ही है कि हम लहर की भांति उठते हैं चेतना के सागर में चेतना के सागर में वो जो कॉन्सियसनेस का सागर है उसमें हम उठते और गिरते अलग लेकिन हम नहीं होते लेकिन उठने और गिरने में अलग होने का भ्रम पैदा हो सकता है अगर लहर को भी चेतना हो तो लहर उठते वक्त सोच सकती है कि मैं हूं क्योंकि लहर अपने भीतर तो देख ना सकेगी अपने बाहर देखेगी और लहरें दिखाई पड़ेंगी सागर तो दिखाई ना पड़ेगा यह भी ध्यान रखें अगर कोई लहर देख सकेगी तो उसे सागर दिखाई कभी नहीं पड़ेगा लहरें दिखाई पड़ेंगी क्योंकि छाती पर सागर की लहरें ही होती सागर तो नहीं होता और जब एक लहर उठेगी तो आसपास लहरें उठेंगी क्योंकि कोई लहर अकेली नहीं उठ सकती ये भी ध्यान में रख लेना कि कोई लहर अकेली नहीं उठ सकती मैं अकेला पैदा नहीं हो सकता हूं और ना आप अकेले पैदा हो सकते करोड़ों करोड़ों लहर के बीच में हमारा होना आपके पिता थे इसलिए आप हैं उनके भी पिता थे इसलिए वो थे उनके भी पिता थे उनके भी पिता थे लंबी कहानी जिसमें अरबों खरबों लोगों का हाथ है एक आदमी के होने में अरबों खरबों लहरों ने धक्के देके आपकी लहर को उठाया तो आप कभी ऐसा मत सोच लेना कि अकेले आप हो सकते आपका होने का कोई अर्थ ही नहीं तो जब एक लहर पैदा होती तो लहर अकेली कभी पैदा नहीं होती करोड़ों करोड़ों लहर के जाल में पैदा होती उसे चारों तरफ लहरें दिखाई पड़ती सागर दिखाई नहीं पड़ता अगर लहर देख सके तो उसे सागर कभी दिखाई नहीं पड़ेगा उसे लहरें दिखाई पड़ेंगी हमको भी परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता प्राणी दिखाई पड़ते वो लहरें जो हमारे चारों तरफ है मनुष्यों की पौधों की पक्षियों की चारों तरफ लहरें दिखाई पड़ती हैं परमात्मा हमें भी दिखाई नहीं पड़ता अब यहां हम इतने लोग बैठे हुए इतनी लहरें और हम चारों तरफ देखेंगे तो परमात्मा कहां दिखाई पड़ेगा लहरेंगे लहरें दिखाई पड़ेंगी कोई लहरें उठती हुई होंगी बच्चे होंगे जवान होंगे कुछ लहरें गिरती होंगी बूढ़े होंगे विदा हो रहे होंगे कुछ लहरें उठ चुकी होंगी कुछ जाने के करीब आ गई होंगी कुछ उठ रही होंगी हमारे चारों तरफ हम देखेंगे तो परमात्मा कहा दिखाई पड़ेगा लहरें दिखाई पड़ेगी सघन लहरों का जाल तो अगर कोई लहर होश से भर जाए तो पहली तो बात यह कि उसे सादर दिखाई नहीं पड़ेगा हमें भी परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता दूसरी बात यह है कि उसे दूसरी लहरें दिखाई पड़ेंगी जिनसे वो भिन्न मालूम पड़ेगी कि मैं अलग हूं स्वाभाविक एक लहर उठी है सागर पर वह देखती है कि पड़ोस की लहर तो गिर रही है मिट रही है और मैं तो अभी उठ रही हूं तो हम दोनों एक कैसे हो सकते एक आदमी पड़ोस में मेरे मर गया है तो मैं उससे एक कैसे हो सकता हूं अगर एक होता तो मैं भी मर जाता और अगर एक होता तो उसको भी जिंदा रहना चाहिए था हम एक नहीं हो सकते क्योंकि पड़ोस का तो मर गया और मैं जिंदा हूं तो हम एक नहीं हो सकते एक लहर गिर रही है एक छोटी है एक बड़ी है एक बूढ़ी है तो लहरों को दिखाई पड़ता है लहरें अलग अलग मैं अलग हूं चारों तरफ की लहरें अलग ऐसा ही हमें भी दिखाई पड़ता है कि मैं अलग हूं चारों तरफ के जीवन प्राण के स्रोत मूल स्रोत से टूटे हुए टुकड़े अलग अलग और बाहर देखने को बहुत कुछ है लहर भीतर क्यों देखे अगर लहर भीतर देखे तो शायद सागर मिल जाए क्योंकि भीतर उतरने पर कोई लहरें तो नहीं मिलेंगी अगर एक लहर अपने भीतर उतर सके तो सागर मिलेगा उसे लहरें नहीं मिलेंगी फिर क्योंकि नीचे सागर इसलिए जब कोई अपने भीतर उतरता है तो परमात्मा का अनुभव कर पाता है अपने बाहर तो लहरन लहरें ही दिखाई पड़ती रहती है। ध्यान जो है वो भीतर उतरने की कला है जिसमें हम बाहर की लहरों की फिक्र छोड़ देते हैं और इसी लहर में उतर जाते हैं जो मैं हूं और जैसे जैसे हम भीतर उतरते हैं वैसे वैसे पता चलता है कि लहर नहीं है सागर है लहर नहीं है सागर है। और जितने भीतर जाते हैं पता चलता है, लहर थी ही नहीं सागर ही था सागर ही है सागर ही होगा लहर है ही जो व्यक्ति अपने भीतर जाता है उसे सागर का पता चल जाता है परमात्मा का पता चल जाता उन मित्र ने पूछा है लेकिन हम जाने ही क्यों अगर उसी से आए हैं और उसी में लौट जाना है तो ठीक है आ गए और लौट जाएंगे अब हम इस झंझट में क्यों पढ़े कि हम जाने उसे? मत पढ़े कोई कहने नहीं आता कि आप पढ़े लेकिन पढ़े हुए असल में जीवित हो, होते के साथ ही जीवन क्या है वो प्रश्न भी हमारे भीतर उठाता है जीवित होने का ये हिस्सा है कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि जीवन क्या है कोई नहीं कहता कि आप जानने जाएं, लेकिन ऐसा दुनिया में एक आदमी नहीं मिलेगा जो जानने को आतुर नहीं अगर ऐसा आदमी मिल जाए जो जानने को आतुर नहीं है तो बड़ा चमत्कार है मिल नहीं सकता ऐसा आदमी छोटे से बच्चे भी जैसे ही बोलना शुरू करते हैं कि जानने की यात्रा शुरू कर देते हैं वे कहते हैं ये वृक्ष कहां से आया प्रश्न उनके उठने शुरू हो जाते हैं। पृथ्वी किसने बनाई ये, किस ये चांद को राज, रोज रात कौन जला देता ये सूरज सुबह निकल आता है रात कहां चला जाता छोटे बच्चे पूछने लगते जिंदगी पूछती है जानना चाहती है क्योंकि जान ले हम पूरी तरह तो ही पूरी तरह जी सकते हैं वो जीने की ही खोज का हिस्सा है कि हम जान लें ताकि हम पूरे जी सके अगर मुझे पता चल जाए कि मैं लहर नहीं हूं सागर हूं तो मेरे जीने का मतलब ही अर्थ ही बदल जाए क्योंकि तब मुझे कोई डर न रहेगा मिटने का क्योंकि सागर कभी नहीं मिटता मौत से मुझे कोई डरवा ना सकेगा क्योंकि मैं हंसूंगा कहूंगा कि ठीक है मिटा दो लहर को क्योंकि मैं तो लहर हूं ही नहीं तुम जिसमें मिटाओगे वो मैं नहीं और तुम मिटा भी ना पाओगे और मैं रहूंगा वहीं के वहीं जा मैं था अगर मुझे पता चल जाए कि मैं सागर हूं और लहर नहीं तो लहर की चिंताएं विदा हो जाएंगी लहर बड़ी चिंता में पड़ी सबसे सब बड़ी चिंता तो यह है कि वो विदा हो जाएगी समाप्त हो जाएगी नष्ट हो जाएगी हर आदमी मरने से डरा हुआ है हम डरे हुए हैं कि मर ना जाए यह मरने का डर इसीलिए है कि हमें पता नहीं है कि नीचे कुछ है जो मर ही नहीं सकता उसका पता चल जाए तो यह भय विदाह हो जाए सिकंदर हिंदुस्तान से लौटता था तो फकीर को पकड़ के ले जाना चाहता था उसके मित्रों ने कहा था उससे कि जब हिंदुस्तान से लौटो तो एक सन्यासी को ले आना तो उसने खबर की गांव में कि कोई सन्यासी हो तो मैं ले आऊं लेकिन गांव के लोगों ने कहा बहुत मुश्किल है सन्यासी तो है लेकिन सन्यासी को ले जाना बहुत मुश्किल है सिकंदर ने कहा तुम इसकी फिक्र मत करो हमारे पास नंगी तलवार है हम किसी को भी ले जा सकते हैं गांव के लोगों ने कहा फिर आप सन्यासियों को जानते नहीं क्योंकि नंगी तलवार देख के सन्यासी हसेंगे और कुछ भी ना होगा सिकंदर ने का तुम फिकिर ही मत करो तो मुझे बता दो अगर वो कहां है उसने दो सिपाही भेजे नंगी तलवार लेकर कहा कि उसे पकड़ लाओ वे सिपाही गए और उन्होंने कहा कि मान सिकंदर की आज्ञा है कि आप हमारे साथ चलें वो सन्यासी बहुत हंसने लगा उसने कहा जो खुद को तो मान कहता हो उससे ज्यादा नासमझ और कौन हो सकता है उससे ज्यादा पागल और कौन हो कौन कहता है अपने को मान वे सिपाही एक क्षण तो डर गए क्योंकि उनके महान सिकंदर को कोई ऐसा कहेगा कि नंगा फकीर नदी के किनारे खड़ा हुआ बूढ़ा आती उन सिपाहियों ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो गर्दन अलग कर देंगे अगर तुमने इस तरह की बात उस फकीर ने का गर्दन हम बहुत पहले अलग कर चुके अब अलग करने को कुछ बचा नहीं हमने वो काम दूसरों के लिए छोड़ा ही नहीं तुम अपने सिकंदर को बुला लाओ हम तुम्हारे मालिक से ही बात कर ले वे सिपाही सिकंदर से कहे कि बहुत अजीब आदमी अपना बस उस पर न चलेगा क्योंकि ज्यादा ज्यादा हम मार सकते बस इतना हमारा बस और वो आदमी मरने से जरा भी नहीं डरता है सिकंदर ने कहा फिर भी मैं चलना चाहूंगा सिकंदर गया और उस आदमी के सामने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और कहा कि चलते हो कि गर्दन अलग कर दू उस फकीर ने कहा गर्दन अलग कर दो। और उस फकीर ने कहा कि बड़ा मजा आएगा तुम भी गर्दन को गिरते देखोगे की गिर गई और मैं भी देखूंगा कि गिर गई सिकंदर ने कहा तुम भी देखोगे उस फकीर ने कहा भी देखूंगा क्योंकि यह गर्दन में नहीं हूं ये जब से जान लिया तब से बात ही खत्म हो गई अब मुझे कोई सिकंदर डरा नहीं सकता तलवार भीतर रख ले उस फकीरने का तलवार म्यान के भीतर रख बेकार हाथ थक जाए और सिकंदर पहला मौका था यह कि कि किसी के डर में तलवार भीतर रख ली लिया क्योंकि आदमी बेकार था इस, इसके सामने तलवार निकालना खुद ही मूलता मालूम पड़ने लगी उसने कहा तू गर्दन काट ही दे जरा मजा आ जाएगा गिर जाएगी तो बहुत अच्छा होगा लहर अपने को जान ले कि सागर है तो सब बदल जाएगा सारी जिंदगी बदल जाएगी जिंदगी के रहने का मजा ही और हो जाएगा क्योंकि तब हम लहर की तरह नहीं सागर की तरह रहेंगे तब हम आदमी की तरह नहीं परमात्मा की तरह रहेंगे अब परमात्मा की तरह रहने का मजा तब हम पूरे ऐश्वरी में रहेंगे ऐश्वरी का मतलब ऐश्वर्य का मतलब बड़ा मकान नहीं होगा ऐश्वरी का मतलब बड़ा मकान कितना ही बड़ा हो फिर भी छोटा ही होगा और धन कितना ही ज्यादा हो फिर भी थोड़ा ही होगा असल में जो गिना जा सकेगा वो थोड़ा ही होगा ऐश्वर्य का मतलब है कि सारा जगत जिसका मकान हो गया और सारे चांद तारे जिसके घर पर रोशनी देने लगे और हवाएं जिसकी बगिया की सेवा करने लगी सारे जीवन का मालिक हो गया मालिक इसीलिए कि उसका मालिक के साथ एक का अनुभव हो गया ख्याल है आपको ईश्वर शब्द ऐश्वरी से बना हुआ है ईश्वर शब्द और ऐश्वरी एक ही शब्द के रूपांतरण ईश्वर का मतलब है मालिक जिसका सब ऐश्वरी जिसका है सारा जगत जिसका है सन्यासी वो नहीं है जिसने एक घर छोड़ दिया सन्यासी वो है जिसके सारे घर अपने हो गए सन्यासी वो नहीं है जिसने कि एक बेटा बेटी एक माँ बाप छोड़ दिया जिसका सब अपना परिवार हो गया सब ये जो अनुभव है ऐश्वर्य का ये सबको अपना ही हो जाने का ये कैसे होगा ये होगा लहर भीतर उतरे और जान ले बच नहीं सकते हैं परमात्मा की खोज से खोज करनी ही पड़ेगी गलत भी कर सकते हैं ठीक भी कर सकते हैं वो दूसरी बात एक आदमी धन खोज के सोचता है कि ऐश्वरी को पालेगा वो गलत खोज क्योंकि धन कितना ही खोज लो कितना ही खोज लो फिर भी गिना जा सकेगा और जो गिना जा सकेगा वो कभी असीम नहीं हो और धन कितना ही इकट्ठा कर लो वो छीना जा सकेगा क्योंकि जो छीना गया है वो छीना जा सकता है आखिर मैं भी छीन के ही इकट्ठा करूंगा तो जो मैंने छीना है वो मुझसे छीन जा सकता है छीनेगा ही धन खोज के भी आदमी ईश्वर को ही खोज रहा है मैं ये कह रहा हूं गलत ढंग से खोज रहा है धन खोज के भी वो ऐश्वर्य की खोज में गया है लेकिन गलत चला गया लहर भीतर की तरफ नहीं गई है बाहर की लहरों पर कब्जा करने निकल गई है कि मैं कब्जा कर लूंगी लहरों पर लहर कहती मैं राष्ट्रपति हो जाऊंगी 40 करोड़ लहरों पर कब्जा कर लू लहर पागल हो गई सभी राष्ट्रपति पागल हो जाते वो पागलपन की दौड़ और अगर पागलों को खोजना हो तो पागलखानों में नहीं जाना चाहिए राजधानियों में चला वहां वो सब इकट्ठे मिल जाते हैं लेकिन वो भी ईश्वर की खोज में लगे हैं गलती से राजधानी पहुंच गए वो गलत रास्ते पे समझ रहे हैं ईश्वर को खोज में जो पद को खोज रहा है वो भी ईश्वर को ही खोज रहा है क्योंकि ईश्वर परम पद है उसके आगे फिर कोई पद नहीं लेकिन गलत ढंग से खोज रहा है वो जो धन को खोज रहा है वो भी ईश्वर को खोज रहा है लेकिन गलत ढंग से खोज रहा है वो जो प्रेम में पत्नी में बेटे में खोज रहा है वो भी गलत ढंग से खोज रहा है क्योंकि वो इतने छोटे में खोज रहा है कि मिल नहीं सकता इतनी बड़ी आकांक्षा है और इतनी छोटी खोज आकांक्षा तो ये है कि सारे जगत की उपलब्धि हो जाए सारे विश्व की उपलब्धि हो जाए इतनी बड़ी आकांक्षा है तो बिना परमात्मा के खोजे वो पूरी नहीं होगी दोनों रास्ते अलग हैं। अगर लहर दूसरी लहरों पर कब्जा करने निकल जाए तो ये एक रास्ता है जो गलत रास्ता है और अगर लहर अपने भीतर उतर जाए और पता पाले कि कौन है नीचे तो सारी लहरों पर कब्जा मिल ही गया क्योंकि सारी लहरें अलग ना रहीं अब कब्जा करने की कोई जरूरत ना रही वो हम ही जैसे ही लहर नीचे उतरती सागर मिल जाता है और उसे पता चल जाता है कि सब लहरें सागर की ही हैं अब झंझट नाराज अब सागर हम हैं तो और दूसरी लहर पर कब्जा करने की क्या बात अब सबके भीतर हम ही हो गए ये तो पूछे मत के हमें झंझट में क्यों पड़े कोई नहीं कहता कि पड़े लेकिन आप पड़े ही हुए हैं उपाय नहीं है झंझट के बाहर होने का झंझट से गुजरेंगे तो बाहर हो भी सकते हैं तो जब आप ये पूछते हम झंझट में क्यों पढ़े तो ऐसा लगता है जैसे पढ़ने का निर्णय आप कर रहे हैं अब नहीं आप पढ़े ही हुए हैं जीवन में होना ही झंझट में होना है ये कोई मेरी बात सुन के आप पर की खोज पर नहीं चले गए हैं ईश्वर की खोज पे चले गए होंगे इसलिए मेरी बात सुनने चले आए ये कोई मेरी बातें सुन आप के आपके मन में प्रश्न पैदा नहीं हो जाएंगे प्रश्न होंगे आपके मन में इसलिए मेरी बातें सुनने आए खोज है जारी चल रही है खोज पूरी हो सकती है अगर हम भीतर की तरफ जाएं तो हम पा लेंगे और अगर हम बाहर की तरफ खोजते रहे तो हम और खो देंगे पाना तो बहुत दूर है और खो देंगे कुछ लोग हैं जो भिखारी ही पैदा होते हैं और भिखारी ही मर जाते हैं। धन हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यश हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पद हो प्रतिष्ठा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सारी की सारी बाहर की खोजें हैं जिनकी सीमाएं हैं और असीम की आकांक्षा है मन में और सीमित से तृप्ति कभी भी नहीं हो सकती कोई किसी प्रेमी से तृप्त नहीं हो सकता क्योंकि प्रेम की आखिरी खोज परम प्रेमी के लिए है जब तक परमात्मा ही प्रेमी की तरह न मिल जाए तब तक तृप्ति का कोई उपाय नहीं खोज तो चल रही है उन्होंने ये भी पूछा है कि यह खोज है ही क्यों इसकी जरूरत ही क्या ये तो कभी परमात्मा मिल जाए तो उससे पूछ लेना क्यों इसके लिए सिवाय उसके और कोई उत्तर नहीं दे सकता ये है ही क्यों ये तो परमात्मा मिले तो उससे पूछ लेना हालांकि अब तक जितने लोग मिले हैं पूछ नहीं पाए क्योंकि मिलते ही पूछना भूल जाते हैं अब जिन मित्र ने पूछा है खूब पक्का लिख के रखना भूल न जाए लेकिन है खतरा वही अब तक कोई नहीं पूछ पाया क्योंकि जैसे वो मिल जाता है सब मिल जाता है पूछने का मन ही चला जाता है मैंने सुना है एक समुद्र के किनारे एक मेला भरा हुआ था बहुत लोग गए थे दो नमक के पुतले भी गए थे और लोगों में विवाद होने लगा की सागर की गहराई कितनी तो नमक के पुतले गुस्से में आ गए तेजी में आ गए उन्होंने कहा अभी कून के पता लगाया एक पुतला कूद गया फिर लोग किनारे पर खड़े देखते रहे वो नहीं लौटा नहीं लौटा नहीं लौटा बहुत परेशानी हुई दूसरे पुतले ने कहा मैं भी उसका पता लगा क्या था वो भी कूद गया वो भी नहीं लौटा नहीं लौटा नहीं लौटा फिर मेला बिछड़ गया अब हर साल उसी दिन पर मेला लगता है उस समुद्र के तट इसी प्रतीक्षा में कि शायद वो नमक के पुतले अब तक लौट आए वो लौटते नहीं क्योंकि सागर में नमक का पुतला जाएगा तो घुलेगा बह जाएगा मिट जाएगा खो जाएगा लौट के खबर देने कौन आएगा और भीतर जितना जाएगा उतना मिटता चला जाएगा ठीक गहराई तक पहुंचते पहुंचते बचेगा कौन जो पूछ ले कि गहरे कितने हो कितनी है गहराई ये पूछने को बचेगा कौन ये सब लहर के सुख हैं जो पूछ रहे ये प्रश्न सब लहर के हैं उत्तर सब सागर में है लेकिन प्रश्न लहरें पूछती हैं सागर के पास सब उत्तर हैं और जब लहर सागर में उतर के जाती, तो जाती है तो प्रश्न खो जाते हैं पूछने को कुछ नहीं रह जाता ये जो आप पूछते हैं ये है ही क्यों ये जगत क्यों है ये प्रकृति क्यों है ये होना क्यों है ये जीवन क्यों हम बने क्यों हैं? यह आप पूछते रहें, पूछते रहें, पूछते रहें, कोई उत्तर नहीं और कोई उत्तर देता हो तो बेईमान है उत्तर है नहीं अब तक दिया नहीं गया दिया जा सकता नहीं हाँ एक कोई दे सकता है उत्तर जो नीचे है सबके भीतर फैला जिसने सब देखा है आना और जाना और होना अनंत लीला देखिए वो दे सकता है उत्तर तो वहां पहुंच जाए और उससे पूछ ले, लेकिन अभी तक किसी ने पूछ नहीं पाया कोई जाता है मिट जाता है यानी ऐसा कुछ है कि जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो हम मिट जाते और जब तक हम होते हैं तब तक वो सामने नहीं होता मुलाकात सीधी सीधी नहीं हो पाती कि सामने खड़े हो जाए और पूछ ले कि क्यों है ये सब सच ये है कि ये प्रश्न जो है प्रश्न जो है गलत ही है गलत क्यों और गलत इसलिए है कि हम जीवन के अंतिम क्यों का उत्तर नहीं पा सकते वो जो अल्टीमेट व्हाई जो आखिरी क्यों है उसका उत्तर हम नहीं पा सकते क्यों नहीं पा सकते हैं इसलिए नहीं पा सकते हैं कि कोई भी उत्तर मिले हम फिर उसमें क्यों पूछ सकते कोई भी उत्तर मिले क्यों पूछने में क्या तकलीफ होगी <similar> कोई कहता है ईश्वर ने जगत को बनाया और हम पूछते हैं कि ईश्वर को किसने बनाया अब कोई कहता है कि आनाम के आदमी ने ईश्वर को बनाया हम पूछते हैं आनाम के आदमी को किसने बनाया अब ये पूछना चलता रहे चलता रहे चलता रहे इसका अंत कैसे आता अंत नहीं आ सकता क्योंकि जो प्रश्न है वो ऐसा है जो हर उत्तर पर लागू हो जाएगा कैसा भी उत्तर दिया जाए क्यों फिर भी पूछा जा सकता है कि क्यों इसलिए जो बहुत बुद्धिमान है वो क्यों के संबंध में चुप रह गए हैं क्योंकि उनका कहना है कि क्यों की बात ही व्यर्थ है इसमें पूछा ही नहीं जा सकता इनफिनिट रिग्रेस ये अंत हो जाएगी इसका कोई अर्थ नहीं बच्चों की कहानी पढ़ी होगी छोटे बच्चे क्यों क्यों पूछते ही चले जाते वो पूछते हैं और आगे अगर कोई छोटे बच्चों को कहानी सुनाए और कहे कि राजा रानी का विवाह हो गया और फिर वे दोनों आनंद से रहने लगे हालांकि बिल्कुल झूठी बात है विवाह की बात कोई आनंद से रहता नहीं लेकिन सब कहानियां यही कहती हैं और इसके आगे कुछ भी नहीं बताती क्योंकि इसके आगे बताना खतरनाक है वो तो आदमियों को खुद ही पता चल जाता है आगे क्या हो सब कहानियां यहाँ खत्म हो जाती हैं कि उनका विवाह हुआ फिर भी दोनों आनंद से रहने लगे आगे बात ही नहीं फिल्म भी यहीं खत्म होती कहानी उपन्यास सब यहीं खत्म हो जाते क्योंकि इसके आगे बहुत खतरनाक दुनिया शुरू होती जिसको कि बताना ठीक ही नहीं लेकिन बच्चे फिर भी पूछते हैं कि फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ बच्चे हैं कि पूछते ही चले जाते मैं कहानी पढ़ रहा था बच्चों वो कहानी बहुत बढ़िया वो तो आपने भी सुनी होगी बच्चों ने तो बहुत जानी तो एक बूढ़ी स्त्री है वो अपने अपने नाती पोतों को कहानियां सुनाती और वो नाती पोते उसका सिर खाए जाते वो पूछते हैं कि फिर फिर क्या हुआ वो बूढ़ी थक जाती थक जाती लेकिन वो पूछते हैं फिर क्या हुआ फिर उस बूढ़ी ने एक कहानी ईजाद की उसने कहा वृक्ष है एक सागर के किनारे उस पर अनंत पक्षी बैठे हुए एक पक्षी उड़ा फुर तो उनके बेटों ने पूछा फिर क्या हुआ उसने कहा दूसरा पक्षी उड़ाफो फिर क्या हुआ और वो बुढ़िया उत्तर देती चली जाती होता रहा। फिर क्या हुआ वो बुढ़िया कहती है पक्षी उड़ाफो और वो बुढ़िया कहती अनंत पक्षी बैठे हुए उस वृक्ष पर इसलिए अब थकेगी नहीं ये कहानी खत्म नहीं होगी ये कहानी चलती रहेगी फिर सब बेटे थक जाते हैं और सो जाते हम जो क्यों पूछते हैं वो अंतहीन हो जाएगा उसका कोई अर्थ नहीं हम पूछते हैं आदमी क्यों हुआ हम बेमानी प्रश्न पूछ रहे हैं हम कोई भी उत्तर देंगे हम फिर पूछेंगे वो क्यों हुआ हमें लगेगा हम बहुत बुद्धिमानी का प्रश्न पूछ रहे हैं बहुत से तथाकथित बुद्धिमान ऐसे प्रश्न पूछते भी रहे शास्त्र भरे हैं इस तरह के प्रश्नों से लेकिन सब बच्चों के प्रश्न बुद्धिमानों के प्रश्न क्योंकि बुद्धिमान एक बात समझ लेगा कि क्यों का उत्तर संभव नहीं है क्योंकि क्यों हर उत्तर पर लागू हो सकता है इसलिए पहले ही क्यों का उत्तर क्यों देना क्योंकि उससे कोई मतलब ही नहीं है आगे आगे आगे होता चला जाएगा मैं नहीं देता हूं मैं ये कहता हूं जीवन है आना हुआ है जाना होगा क्यों है मुझे पता नहीं किसी को भी पता नहीं लेकिन अज्ञान को स्वीकार करने में भी बड़ी कठिनाई है सभी पंडितों को यह ख्याल है कि उन्हें उनको सभी पता होना चाहिए सभी ज्ञानियों को यह भ्रम है कि उन्हें सर्वज्ञ होना चाहिए वो परमात्मा के लिए जानने को कुछ बचने ही नहीं देना चाहते वो पूरा खुद ही जान देना चाहते लेकिन वे कितना ही जान ले आखरी क्यों का उत्तर आज तक किसी शास्त्र में नहीं है और ना किसी बुद्ध ने दिया ना किसी महावीर ने ना किसी कृष्ण ने ना किसी क्राइस्ट आज तक आखिरी क्यों का उत्तर दिया ही नहीं गया इसलिए नहीं कि वो लोग नहीं जानते थे। बल्कि इसलिए कि वो दिया ही नहीं जा सकता है वो अल्टीमेट क्वेश्चन आखरी अंतिम प्रश्न का अर्थ ही होता है कि उसका उत्तर नहीं है और अगर आप उसे खोजने जाएंगे तो प्रश्न मिटेगा और साथ ही आप भी मिट जाएंगे अगर आप चरम प्रश्न की खोज में गए तो आप भी खो जाएंगे जैसे नमक का पुतला सागर में खो गया। कबीर ने कहा है कि बहुत खोजता था बहुत खोजता था खोजते खोजते फिर खुद ही खो गया बहुत खोजा बहुत खोजा फिर खोजते खोजते खुद ही खो गया और जब खुद खो गया तब वो मिल गया जिसकी खोज थी और जब तक खोजता था वो ना मिला क्योंकि तब तक मैं था इन दोनों का मिलना नहीं होता वो गली बहुत सक्रिय है कबीर कहते हैं, बहुत सक्रिय उसमें दो नहीं समाते उसमें जब तक हम समाए रहते हैं तब तक वो लापता रहता और जब तक वो जब वो आ जाता है तब अचानक हम पाते हैं कि हम गए क्योंकि लहर जब तक लहर की तरह अपने को जानती है अपने को सागर की तरह नहीं जान सकती ये दोनों जानना एक साथ कैसे हो सकते कि एक लहर अपने को लहर की तरह भी जाने और साथ ही अपने को सागर की तरह भी जान ले जिस क्षण वो जानेगी कि मैं सागर हूं उस क्षण जानेगी कि अब मैं लहर ना रही और जब तक वो जानती है मैं लहर हूं तब तक वो जानती है कि मैं लहर हूं और सागर नहीं हूं इसलिए लहर का और सागर की कभी मुलाकात नहीं होती लहर और सागर का मिलन होता है मुलाकात नहीं होती लहर खो जाती सागर हो जाता है लेकिन मुलाकात नहीं होती क्योंकि मुलाकात होने के लिए लहर को अब भी होना जरूरी इसलिए आदमी और ईश्वर के अभी तक कोई वार्ता कोई डाला, कोई बातचीत नहीं हुई ऐसा आमने सामने बैठ के कोई बात नहीं हुई लेकिन अगर कभी हो जाए तो सब हो सकता है जीवन इतना रहस्यपूर्ण है कि पता नहीं क्या हो जाए कभी हो जाए तो कागज में ठीक से लिख के रखना प्रश्न वो वक्त पर भूल ना जाए वो भूल सकता है यह ध्यान में रहे कि हमारे अधिकतम प्रश्न जो जीवन के संबंध में उठते हैं वो हमारे दुख हमारी बेचैनी हमारी चिंता हमारी परेशानी के प्रश्न एक आदमी को संपात हो गया उसे बुखार चढ़ा और डिग्रिया बढ़ती चली गईं और थर्मामीटर अपनी आखिरी सीमा बताने रखा और वो घर के लोगों से वो आदमी पूछता है कि मेरी खाट उड़ रही है पूरा उड़ रही कि पश्चिम उड़ रही मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे बताओ मेरी खाट पूरब उड़ती कि पश्चिम और घर के लोग कहते हैं शांत पड़े रहो थोड़ी देर में ठीक हो जाओ लेकिन वो आदमी कहता है ठीक और गलत का सवाल नहीं अभी तो सवाल यह है कि मेरी खाट उड़ रही है वो पूब उड़ रही कि पश्चिम उड़ रही अब घर के लोग क्या करें उसे उत्तर दें और क्या कोई ठीक उत्तर दिया जा सकता है अगर घर के लोग कहें पूरब उड़ रही तो भी गलत है क्योंकि खाट उड़ी नहीं रही अगर घर के लोग कहें पश्चिम उड़ रही तो भी गलत और अगर घर के लोग कहें उड़ी नहीं रही तो वो वाला हंसता है वो कहता पागल हो न उड़ रही होती तो मैं पूछता क्यों उड़ रही है यह तो पक्का रहा इसकी तो बात ही मत उठाओ सवाल यह नहीं है कि उड़ रही कि नहीं उड़ रही सवाल यह है कि पूरब उड़ रही कि पश्चिम उड़ रही तो घर के लोग उसके सिर्फ ठंडे पानी की पट्टी रखते डॉक्टर को भागते हैं लेने क्योंकि घर के लोग उसके प्रश्न का उत्तर देने नहीं बैठ जाते क्योंकि वो कहते हैं उत्तर देने में खतरा हो सकता है वो आदमी मरने के करीब वो भागते हैं वो उससे कहते हैं जरा ठहरो बुखार उतर जाने दो, फिर बता देंगे वो इस आशा में ये कहते हैं कि बुखार उतर जाने पर वो पूछेगा नहीं बता तो फिर भी ना सकेंगे क्योंकि खाट उड़ी ना रही सिर्फ एक आशा है कि बुखार उतर जाएगा तो वो पूछेगा नहीं और क्या आपको ख्याल है कि बुखार उतर जाने को पूछे बुखार उतर तो जाने पर घर के लोग ही पूछेंगे कि क्या ख्याल है? खाट पश्चिम उड़ रही कि पूरब तो वो से वो कहेगा पागल होगा खाट उड़ी नहीं रही हमारे जो प्रश्न जिनको हम मेटाफिजिकल कहते हैं बड़े दार्शनिक कहते हैं बड़े गहरे प्रश्न कहते हैं बहुत गहरे महरे नहीं हमारे चित्त की बेचैनी और अशांति से उठे हुए प्रश्न क्या आपको पता है कि कभी आपने सुख की हालत में पूछा हो कि सुख क्यों है कभी नहीं एक आदमी ने नहीं पूछा आप। जब कोई आदमी पूरे सुख की हालत में होता तो वह यह नहीं पूछता कि सुख क्यों है लेकिन जब दुख की हालत में होता तो पूछता है कि दुख क्यों है जब कोई आदमी स्वस्थ होता है तो कभी पूछता है कि स्वास्थ्य क्यों है नहीं लेकिन जब बीमार होता है तो पूछता है कि बीमारी क्यों है? जब कोई आदमी किसी को प्रेम करता है और प्रेम में जीता है और प्रेम में होता है तो वो ये नहीं पूछता कि प्रेम क्यों है लेकिन जब प्रेम टूट जाता है और चित्त दर्पण की तरह खंड खंड होकर बिखर जाता है तब वो पूछता है कि प्रेम टूट क्यों जाता है जब किसी मां का बेटा जिंदा होता है तो वह कभी नहीं पूछती कि बेटा जिंदा क्यों है लेकिन जब वो मर जाता है तो वो छाती पीटती और कहती कि मेरा बेटा मर क्यों गया कभी आपने सोचा कि क्यों हमेशा दुख में ही उठता है? ये क्यों कभी सुख में नहीं उठता असल में जीवन हमारा इतने दुख में है कि हम पूरे जीवन के संबंध में पूछते हैं कि जीवन क्यों है ये प्रश्न जो है मेटाफिजिकल नहीं है दार्शनिक नहीं है साइकोलॉजिकल है मानसिक और इसका उत्तर दर्शन शास्त्र में नहीं है इसका उत्तर मनस्थ शास्त्र में है मनस्त शास्त्र ये कहता है कि जब कोई आदमी पूछे किसी चीज के संबंध में कि यह क्यों है उसका उत्तर मत देना समझना कि उसकी स्थिति गड़बड़ी में पड़ गई उसका इलाज करना एक मां पूछती कि मेरा बेटा क्यों मर गया तो हम क्या उत्तर देते उसने बेटे के होने को तो चुपचाप स्वीकार किया था न होने को स्वीकार नहीं कर पाती है वो दुख में भर गई है वो पीड़ा में भर गई है हम जब प्रश्न पूछते हैं पूरे जीवन के संबंध में तो उसका मतलब है कि पूरा जीवन हमारा दुख चिंता उदासी और गहरी पीड़ा से भर गया है इसलिए प्रश्न उठ रहा है अगर आनंद से भर जाएगा प्रश्न खो जाएगा जिस दिन पूरे आनंद में कोई जीता उस दिन प्रश्न पूछता ही नहीं असल में सब दर्शन सब फिलोसफी दुख से पैदा हो सब दुखी चित्त के जन्म आनंदित क्यों पूछे क्यों सवाल ही नहीं उठता ख्याली नहीं आता आनंद तो स्वीकृत हो जाता है तो क्यों का सवाल नहीं उठता तो मैं आपसे यह नहीं कहता हूं कि आप ना पूछे जब तक चित्त दुखी है पूछेंगे ही पूछते ही रहेंगे लेकिन ध्यान रहे दुखी चित्त रहेगा पूछते रहे उत्तर नहीं मिलेगा ना दुखी चित्त मिटेगा इस क्यों को एक सिंबल एक प्रतीक समझना दुखी चित्त का और प्रश्न की खोज में न जाके दुखी चित्त को मिटाने की खोज में चले जाना जिस दिन चित्त आनंद से भर जाएगा उसी दिन प्रश्न विदा हो जाएगा ऐसे गिर जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कभी थे भी जो लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं हम समझते हैं कि उनको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे तो हम बहुत गलत समझते हैं जो लोग ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं वे वे लोग नहीं हैं जिन्हें सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए वे वे लोग हैं जिनके सभी प्रश्न गिर गए जिनके पास कोई प्रश्न ही ना रहा प्रश्न पूछता है अज्ञान से भरा चित्त ज्ञान से भरा चित्त प्रश्न नहीं पूछता ऐसा नहीं है कि उत्तर मिल जाते मैंने कहा ना सन्निपात से उतर आया आदमी वापिस तब ये थोड़ी एक उसको उत्तर मिल जाता है कि खाट पूरब उड़ती थी कि पश्चिम उत्तर नहीं मिलता सिर्फ प्रश्न गिर जाता ये ख्याल रखना ज्ञान में प्रश्न गिरते हैं उत्तर नहीं मिलते सिर्फ प्रश्न गिर जाते और जिसे मैं ध्यान कह रहा हूं वो प्रश्नों को गिरा देने की प्रक्रिया है जहां सब प्रश्न गिर जाते हैं और चित्तोफ आनंद में पहुंच जाता है जो निष्प्रश्न जो अनकोश्चन जो बिना प्रश्न पूछे भीतर खड़ा हो और जिसमें हम इस भांति लीन हो जाते हैं कि प्रश्न पूछ के भी खंडन उसका हम करने की हिम्मत ना करेंगे क्योंकि प्रश्न पूछने से बाधा हो जाएगी इतने रस में विभोर जब चित्त हो जाता है तो प्रश्न नहीं पूछता क्योंकि डरता है कि प्रश्न पूछा तो कहीं रस खंडन ना हो जाए कहीं प्रश्न पूछा तो संगीत का भाव टूट चाहे कहीं प्रश्न पूछा यह भी सवाल नहीं उठता कि मैं पूछू कि ना पूछू सब खो जाता है सब चुप हो जाता है सब मौन हो जाता उस मौन में हम जानते हैं उत्तर नहीं यही कि हमारे सब प्रश्न गलत थे अज्ञान से उठे थे यही कि हमने पूछा वही भूल था और तब हमें गुरुओं पे बहुत हंसी आती क्योंकि तब पता लगता है कि जो हमने पूछा वो तो पागलपन था ही लेकिन जिन्होंने उत्तर दिए थे वो भी गजब के पागल था अब एक आदमी सन्निपास से नीचे उतर आया अब उसे पता चला कि खाट उड़ती ही ना थी सिर्फ सन्निपात में प्रतीत होती थी कि उड़ रही है। अब अगर घर में किसी ने उसका उत्तर दिया होगा कि पूरब उड़ती तेरी खाट तो वह आदमी कहेगा यह आदमी पागल मालूम होता मैं तो सन्निपात में था वो ठीक लेकिन इस आदमी ने कहा कि पूरब उड़ती इसलिए मैं कहता हूं जिस दिन जीवन में वो क्रांति उतरती है जिसे परमात्मा का मिलन कहे उस दिन सभी गुरु एकदम पागल मालूम होते उस दिन, थी थी। उस दिन बड़ी हैरानी होती है कि कैसे कैसे जवाब देने वाले कोई कहता था सात स्वर्ग है कोई कहता था सात नर्क है कोई कहता था तीन है कोई कहता था छह है कोई कुछ कहता था कोई कुछ कहता था, था हजार उत्तर थे लाख उत्तर थे हजार संप्रदाय थे लाख गुरु थे नमालुम कितने कितने पंथ थे नमालुम क्या क्या जवाब थे और मजा यह है कि वो जो प्रश्न पूछा था वो अज्ञान में पूछा गया था उसका कोई उत्तर ही न वो प्रश्न ही गलत था असल में अज्ञान में ठीक प्रश्न पूछे ही नहीं जा सकते अज्ञान में ठीक प्रश्न कैसे पूछे जा सकते अंधा आदमी प्रकाश को नहीं जानता तो प्रकाश के संबंध में ठीक सवाल कैसे पूछ सकता है और आंख वाला प्रकाश को जानता है इसलिए सवाल ही नहीं पूछता तो सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं अब यह दिक्कत है जीवन की कि आंख वाला सवाल नहीं पूछता प्रकाश के संबंध में जो कि पूछे तो कुछ मतलब हो और अंधा पूछता है जिसके पूछने का कोई मतलब नहीं यहां हालतें ऐसी हैं कि लंगड़े चलने की कोशिश करते हैं और जिनके पैर हैं वे आराम से बैठे हुए अंधे रास्ता खोज रहे हैं और जिनके पास आंखे हैं वो विश्राम कर रहे हैं वो रास्ते नहीं खोजते ज्ञानी वो नहीं है जिसको सब प्रश्नों का उत्तर मिल गया ज्ञानी वह है जो उस जगह पहुंचा शांति की जहां ने पाया सब प्रश्न फिजूल और चुप हो गया और नहीं पूछा और पा गया सब जानना प्रश्नों का उत्तर नहीं जानना प्रश्नों का अभाव एप्स अनुपस्थिति तो ध्यान यही प्रयोग है जहां सब अनुपस्थित हो जाता है और लहर धीरे से उतर के सागर के साथ एक हो जाता और बहुत से प्रश्न रहे वो कल में बात करूंगा सुबह हम यहां ध्यान के लिए बैठ रहे हैं तो जिनको उस जगह पहुंचना हो जहां प्रश्न पूछा जा सके परमात्मा से सागर से वो जो लहर छोड़ के सागर में उतरने के लिए उत्सुक जो इतने अशांत हो गए हैं कि शांति की तरफ जाने का जिन्हें ख्याल आया मेरी बातों को इतनी शांति से सुना उससे बहुत अनुग्रहित हूं